श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने सत्व गुण अधिक हो कुछ रजोगुण हो कर्मों में प्रीति हो सब प्रकार से सुख हो यही त्रेता का धर्म है रजोगुण बहुत हो सत्वगुण बहुत थोड़ा हो कुछ तमोगुण हो मन में हर्ष और भय हो यह द्वापर का धर्म है तमोगुण बहुत हो रजोगुण थोड़ा हो चारों और वैर विरोध हो यह कलयुग का प्रभाव है पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है उसको काल धर्म यानी युग धर्म नहीं व्याप्त व्यापते हे पक्षीराज नट यानी बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने के लिए बड़ा विकट यानी दुर्गम होता है पर नट के सेवक यानी जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए हे पक्षराज उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा एक बार वहां अकाल पड़ा तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते उन्हें कोई दूसरा काम न था वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे वे शंभु के उपासक थे पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता रहा ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे हे स्वामी बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए मैं शिवजी के मंत्र में जाकर मंत्र जपता मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों को और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था गुरुजी मेरे आचरण को देखकर कर दुखित थे वे मुझे नित्य ही भरी भांति समझाते पर मैं कुछ भी नहीं समझता उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है एक बार गुरु ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कहा हे पुत्र शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। प्रगात शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा यह सुनकर हे पक्षिराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता गुरुजी अत्यंत दयालु थे उनमें थोड़ा भी क्रोध नहीं आता यानी मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है हे भाई सुनिए आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है पर सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है पर जब पवन उसे उड़ाता है यानी ऊँचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों के मुकुटों पर पड़ती है हे पक्ष राज गरुड़ जी सुनिए ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह अच्छा है और न प्रेम हे गोसाई उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए मैं दुष्ट था हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था उसी समय गुरुजी वहां आए पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया गुरु दयालु थे और मेरा दोष देख भी उन्होंने कुछ नहीं कहा उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है तो भी हे मूर्ख तुझको मैं साप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता अरे दुष्ट यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं फिर वहां से निकलकर वे तिरियक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मों तक दुख पाते हैं अरे पापी तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा रे दुष्ट तेरी बुद्धि पाप से से ढक गई है अतः तू सर्प सर्प हो जा और अरे अधम से भी अधम भी इस अधोगति यानी की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे शिव शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया मुझे कापता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति यानी दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे हे मोक्षर व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित मायिक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित, चेतन, आकाश आकाश रूप रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूं निराकार ओंकार के मूल तुरीय यानी तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, पति विक्राल महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगाजी विराजमान है जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न वस्त्र धारण किए और, हैं, और पहने हैं। उन सबके सबके प्यारे और सब नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तप तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों यानी दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव यानी प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इहलोक में और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए मैं न तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए हे ईश्वर हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान रुद्र की स्तुति यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा तब मंदिर में आकाशवाणी हुई की हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो <coughs> ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु होइए यानी कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह यानी शाप से मुक्ति हो जाए हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एवं यानी ऐसा ही हो यद्यपि इसने भयंकर पाप किया है फिर भी और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देख मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा हे द्विज जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरार श्री रामचंद्र जी हे द्विज मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा यह हजार जन्म अवश्य पाएगा परंतु जमने जन्मने और मरने में जो दुस्साह दुख होता है इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा हे शूद्र मेरा प्रामाणिक यानी सत्य वचन सुन प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना संतों को अनंत भगवान के समान ही जानना इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है ऐसा विवेक मन में रखना फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोक टोक तो के आ जा सकोगे आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ फिर कुछ काल बीतने पर बिना परिश्रम यानी कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया हे हरि वाहन मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की मर्यादा रक्षा और मैंने क्लेश भी नहीं पाया इस प्रकार हे पक्षिराज, मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया तिर यानी पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां वहां उस उस शरीर में मैं श्री राम का भजन जारी रखता इस प्रकार मैं सुखी हो गया परंतु एक शूल मुझे बना रहा गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया यह दुख मुझे सदा बना रहा मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे मैं समझता सुनता विचारता और मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई हे गरुण जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो काम धेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए जब माता पिता कालवश हो गए यानी मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता हे गरुण जी उनमें से श्री राम जी के गुणों की कथाएँ पूछता वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्रीहरि के गुणानुवाद सुनता फिरता शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था मेरी तीनों प्रकार की यानी पुत्र की धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएँ छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था हृदय में सगुण ब्रह्म की प्रीति बढ़ रही थी गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे हे पक्षीराज मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे हे ब्राह्मण आप किस कार्य से यहाँ आए हैं तब मैंने कहा हे कृपानिधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए तब हे पक्षराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है अद्वैत है निर्गुण है और हृदय का स्वामी यानी अंतर्यामी है उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता वह इच्छा रहित नाम रहित रूप रहित अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल विनाश रहित निर्विकार सीमा रहित और सुख की राशि है वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है यानी तत्वमसी जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ कोई भेद नहीं मुनि ने मुझे अनेक प्रकार समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर निभा कहा हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना चाहिए मैंने सॉरी मेरा मन जल रूप राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है यानी उसी में रम रहा है हे चतुर मुनीश्वर मुझे ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है आप दया करके मुझे वही उपदेश यानी उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकू पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया तब मैं निर्गुण मत को हटाकर कर यानी काट कर बहुत हटकर के सगुण निरूपण करने लगा मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए हे प्रभु सुनिए बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है यदि कोई चंदन की लकड़ी को अधिक अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है क्या कामी और कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश सलामत रह सकता है स्वरूप की पहचान यानी आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि उत्पन्न हुई है पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं नीति जाने बिना क्या राज्य रह सकता है श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है बिना पाप के भी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 इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता जब मैंने बार बार सगुड़ का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रतिउत्तर दलीलें ला के रखता है मेरे सत्य वचन पर भी विश्वास नहीं करता कौवे की भांति सभी से डरता है अरे मूर्ख तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी यानी कौवा हो जा मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला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 धैर्य अक्रोध और विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया और हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया <coughs> कृपानिधान मुनि ने मुझे बाल रूप श्री राम जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बतलाई सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा, तब उन्होंने मुझे रामचरितमानस का वर्णन किया आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर, फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले हे तात यह सुंदर और गुप्त रामचरित मैंने शिव की कृपा से पाई थी तुम्हें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 श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ एक योजन यानी चार कोस तक अविद्या यानी माया मोह नहीं व्यापेगी काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा अनेक प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य यानी गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं वो यानी वर्णित और लक्षित हैं तुम उन सब को भी बिना परिश्रम के जान जाओगे श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो अपने मन में तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाश में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 शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ फिर हे पक्षीज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ कौवे की देह पाई थी वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी, हे तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे आह राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, यानी दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पश्च पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया परंतु उसका फल यह हुआ कि मुनियों को भी जो दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया भजन का प्रताप तो देखिए जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम यानी साधन करते हैं वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं हे पक्षराज सुनिए